तृतीय मुंडक प्रथम खंड में से कौन सा मंत्र था नव चलेगा ततस्तु तम पश्य निष्कल ध्याय माना ये ज्ञान अंतकोण शुद्ध होने पर बुद्धि में स्वच्छता होने पर साक्षात्कार होता है बौद्धा देश्चिताद चेतन तो भ्रमदर्शन चित्त स्वस्थ स्वसंसर्गी चैतन्य अभिम्जक स्वभावत एवं योग्यम बौद्धों के मत में चित्त ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं और प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है चेतन तो भ्रम होता है बुद्धि में तो बौद्धादे चित्ताधु चित्त में कोई मन को मानते हैं कोई बुद्धि को मानते हैं चेतनत्व का भ्रम होता है भ्रम होने के लिए उस कारण है चैतन्य के अभिव्यक्ति होती है जल में आकाश का भ्रम हो जाता है बच्चे कहता है घड़ा में आकाश है घड़ा में तो जल है आकाश का प्रति भी दिखता है कहता आकाश है तो आकाशत्व का भ्रम घड़े के अंदर पानी होने से दिखता है कहता आकाश है अन्यत्र नहीं कहता है खाली घड़ा में नहीं अन्यत्र नहीं चावल आदि भर देंगे तो भी आकाश नहीं दिखता है जल में दिखता है तो कुछ विशेष दिखता है तभी तो भ्रम होता है तो हाँ आकाश का प्रतिम्ब दिखता है तो इसी प्रकार चित्त में चेतनत्व तो का भ्रम होता है इसका कारण क्या है चेतन चैतन्य के अभिव्यक्ति बुद्धि में होती है भ्रम दर्शनाथ चित्त स्वस्मिन स्वसंसर्गण चैतन्य अभिव्यंजक स्वाभाव चित्त अपने में चैतन्य का अभिव्यंजक होता है अस्व संसर्गिणी चित्त का संसर्ग संबंध जहाँ है वहाँ भी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है चित्त बाहर जाकर घट के साथ संबंध हुआ तो घटो भांति घट में भान स्फूर्ण स्फूर्ण चित्त के संबंध से घटो भांति कहते नहीं तो घटो भाति से ज्ञान नहीं होता है तो चित्त के संबंध होने पर घट में स्फूर्ण उसकी अभिव्यक्ति होती है स्वस्मिन स्वसंसर्गि च चा। स्व में चैतन्य अभिव्यंजक है चित्त अस्वसंसर्ग वाले में बुद्धि का संसर्ग संबंध घट आदि विषय के साथ है वहाँ भी चैतन्य के अभिव्यक्ति होती है तो इसकी योग्यता बुद्धि चित्त में है स्वस्मिन स्वसंसर्गिणी चैतन्य का अभिव्यंजक है अभिव्यंजकत्व की योग्यता स्वभावत योग्यता किसके कारण आया किसने लाया इसमें स्वभाव है जला ठंडी अग्नि अग्नि उष्णस्पर्श वाला है किसके कारण स्वभाव तो उष्ण है इसमें क्यों हुआ ये तो जड़ है वो भी जड़ है जल भी जड़ है अग्नि भी जड़ है वो क्यों गर्म हुआ है क्यों ठंडा हुआ तो जड़ होने पर भी विचित्रता वैचित्र है उपलब्धि होती है जड़ होने से समान होना कोई जरूरी नहीं तो दोनों स्वभाव जिस प्रकार से शीत स्पर्श उष्णस्पर्श इसी प्रकार पृथ्वी आदि भी जड़ है बुद्धि भी जड़ है तो बुद्धि में चैतन्य अभिव्यक्ति की योग्यता स्वभावत ही है क्योंकि दिखता है भ्रम होता है जब दिखता है तो क्यों हुआ क्यों हुआ और प्रश्न नहीं होगा अग्नि क्यों गर्मी है वो तो गर्मी अनुभव होता है तो गर्मी है स्वभावत ही इसी प्रकार बुद्धि में चैतन्य अभिव्यक्ति के अभिव्यंजक है अंत चित्त उसमें योग्य है योग्यता स्वभावतः ततश्चित्ते परमात्मा अभिव्यक्ति संभवात् चेतसा ज्ञ इति मुच्यत ये संभावनार्थम आह चित्ते परमात्मा अभिव्यक्ति संभवात् क्योंकि चित्त है अभिव्यंजक है चैतन्य का उसमें योग्यता है तो चित्त में परमात्मा की अभिव्यक्ति संभव है इसलिए चेतसा ज्ञ त मुच्यते चित्त के द्वारा उसका ज्ञ अ होती है ये संभावना संभावना संभावनार्थम आह युक्त्या संभावना संभावनात्वा संभावनार्थम मननम् युक्तिया संभावितत्वासंधान मननम तत्व युक्ति से संभावितत्व का अनुसंधान श्रवण से तो शास्त्र का तात्पर्य निर्णय होता है किंतु कैसे संभव है युक्ति के द्वारा संभावितत्व का अनुसंधान करना ही मनन है ये शास्त्र का भाष्य टीका आदि का जो विचार होता है श्रवण के साथ साथ मनन भी है यही मनन है ऐसे संभव है किसी के द्वारा ज्ञ नहीं चित्त के द्वारा ज्ञ क्यों होगा चित्त भी जड़ है उसके द्वारा क्यों ज्ञ है यही है उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति की योग्यता है अभिव्यक्ति योग्यता किस कारण से नहीं स्वभावत हो उसमें प्रमाण है तभी तो बुद्धि में आत्म आत्मत्व का चैतन्य का भ्रम होता है बुद्धि को भी चेतन्य मानते और कहाँ चेतन है जो बुद्धि हम निश्चय करने वाले तो वही चैतन्य हम है वही हम निश्चिन्नोमी तो चित्त में चैतन्य तो का ब्रह्म होने से यह सिद्ध होता है उसमें चैतन्य अभिव्यक्ति की योग्यता है तब परमात्मा की अभिव्यक्ति संभव है इसे चेतसा ज्ञत तो आत्मा के द्वारा चेतसा उसका ज्ञान हो सकता है इसलिए कहते आगे प्राणी अजय भाष्य में पहले यम आत्मान एवं पश्य सो जो आत्मा को साक्षात्कार करता है तत तो तश्यते निष्क ध्याम था योणुरात्मा चेतसावेदितो यस्ण पंचदास विवेश प्राणश्चित्तरूत प्रजा यस्न विशुद्धे विभवतेष आत्मा यश अणुरात्मा चेत सावेदित हो चेत उस चित्त के द्वारा उसको जानना है साक्षात्कार करना है ऐसा आत्मा अनु आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है यथा सर्वगतम सूक्ष्म याद आकाशम नपलिप्यते आकाश सर्वगत होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण किसके साथ संबद्ध नहीं होता है वहाँ जो सूक्ष्म शब्द कहा है सूक्ष्म का अर्थ नहीं परिमाण आकाश तो सर्वगत ऐसा यथा सर्वगतम आकाशम सर्वगत आकाश को सूक्ष्म कहा गया इसी प्रकार आत्मा अतति अत सातत्य गमने व्यापक है निरंतर सर्वत्र स्थित आत्मा इसको भी अणुक आ गया सूक्ष्म ये अनुकाशन है अनुपरिमाण आकाश जैसे सर्वगतात्मा सूक्ष्म है यह भी आत्मा सूक्ष्म है इंद्रगम्य नहीं है आकाश में तो शब्द गुण है आत्मा में वो भी नहीं एक एक गुण बढ़ने से स्थूलतर होता है आकाश की अपु में स्पर्श गुण अधिक गया उसके अपेक्षा तेज में रूप रूपगुण अधिक है उसके अपेक्षा जल में रसगुण पृथ्वी में गंधगुण अवधकर्म स्थूलधर हो गया और आत्मा में आकाश में जो शब्द गुण वो भी नहीं अत्यंत सूक्ष्म आत्मा ये चक्षुरादि का विषय नहीं ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र अंतकण किस का नहीं तो अंतकर्ण का विषय कैसे चेतसा वेदितव्य चित्त के द्वारा ज्ञान होगा यस्मिन प्राण पंचदासम विवेश जिसमें प्राण पंचधा प्राणपाण होकर के उसमें स्थित है आश्रित है चित्तम प्राणिचित सर्वोत्तम प्रजान प्रजा प्राणी सर्वम चित्तम ओतम सर्व प्रा प्रजा सर्व चित्त प्राणी ओतम से आश्रित व्याप्त है सौके चित्त में यस्मिन् विशुद्धे विभव तेज आत्मा यस्त विशुद्धे चित्त विशुद्ध होने पर आत्मा विभवती विशेष रूपण भान होता है प्रकाशमान होता है यम एवं आत्मा पश्यतुअु अणु का सूक्ष्म चेतसा वेदित चेतसाथ विशुद्ध ज्ञान केवल न के वेदित विशुद्ध ज्ञान से उसको जानना है कहाँ उसको जानना है क्वासु प्राणी ही पंचदा इसी शरीर में ही हृदय में उसको जानना है यीका में भाष्य में शरीरे प्राणो वायु पंचदा संविवेश जिस शरीर में प्राण वायु है प्राणापान विभाग रूप से है वहीं उसको जानना है बुद्धिचेत के द्वारा प्राणो वायु पंचदा आदि भेदन आदिपति क्या लेना दान समान भेदन समविवेश सम्यक विवेश सम्यक प्रविष्ट सम्यक प्रविष्ट है विषव प्रवेश में धातु लीट में समविवेश सम्यक प्रविष्ट जिसमें प्राण ही पांच प्रकार स्थित है तस्मी एवं शरीर उसी शरीर में ही शरीर कहकर शरीर के अंदर हृदय बुद्धि उसमें चेतसा क्यों हृदय बुद्धि के चेत द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए ये आत्मा चेतसा वेदित वे यस्मिने प्राण पंचता सम्वे जिस शरीर में प्राण पांच प्रकार प्राण पान व्यान वेद है, उसी शर्य से उसी शरीर में हृदय देश में चित्त है चित्त के द्वारा उसको जानना है कि दृशन चेतसा वेदितव्य वे किस प्रकार चित्त से उसको जानना है इसलिए प्राणिचित सर्व ओतम जाना प्राणि सह इंद्र चित चाणत प्राण ही सह प्राण इंद्रिय के साथ यहाँ प्राण कात इंद्रिय पहले प्राण तो प्राण प्राणव्यान यस् इंद्रिय सह व चित्त ओतम सर्व प्राण कांद्रिय इंद्र सह चित सर्व चित्त का प्रजा का संबंध प्रजा चित्त सर्व प्रजा सारे जी प्राणियों के चित्त ओतहे व्यात हे ओत का व्याप्त किसके द्वारा येन आत्मना आत्मा से व्याप्त है, ये क्षीरमी वनेह का काम अग्निना व्यात जिस चेतना आत्मा से व्याप्त है किस प्रकार व्याप्त स्नेह स्नेह ना क्षीरम अग्नि ना काष्ठमे वो अग्नि से काष्ठ दहन करने पर काष्टम में अग्नि व्याप्त हो जाती है इसी प्रकार क्षीर में स्नेह घृतांश है व्याप्त हो कर के ही सर्वत्र व्याप्त है इसी प्रकार चैतन्य सर्वत्र व्याप्त सबके प्राणियों के चित्त में है चेतना व्याप्त है टीका मे हाँ ततचित्ते परवा चेतसा की इति संभावनाथमा प्राणी सह स इंद्रियत इंद्र सह प्राणी चित्तव्या ऊत सर्वस्य ऊत सर्वस्य चैतन्य चैतन्यूत ऊत चैतन्य चैतन्य से व्याप्त है कि व्या व्याप्तम चित्तम सबका चित्त चैतन्य से व्याप्त है तरी चित्ते किमें ब्रह्म व्याप्त है तो व्या क्यों दिखता नहीं यदि वहाँ है चितते किमें ब्रह्म स्वतः अपरोक्ष क्यों नहीं होता है है तो वहाँ दिखना चाहिए इत्यास्त भाष्य में सर्वे प्रजाना चेतनावत प्रसिद्ध प्रसिद्धम लोके प्रजानम अंतकर्ण सारे अंतकर्ण चेतनावत चेतना वाला ये लोके में प्रसिद्ध है अंतकर्ण होने से ही हम चेतन कहते हैं चेतना वाला प्रसिद्ध है उसको जो होने से चेतन व्यवहार होता है यिन चित्ते विशुद्धेविन विशुद्ध विभवती ऐसा आत्मा मंत्र है यिन विशुद्ध जिसके शुद्ध होने पर वैचित्य ही है चित्ते विशुद्धे विशुद्ध का तो मलरहित है क्लेशादि मलभियुक्ते क्लेशादि रागद्वेश रहित होने पर ही शुद्धे विभवत्ष आत्मा विभवती ऐसा विभवती ऐसा आत्मा विभवती का विशेषण भवती विशेष क्या स्वन आत्मना भवती स्वरूप आत्मा प्रकाशमान हो जाता है वही स्वरूप है उसका स्वयं आत्मा न भवती आत्मा प्रकाश होती है इतर्थ वही आत्मा को प्रकाश कर देता है अंतगोण शुद्ध होने पर चित्त में आत्मा का प्रकाश हो जाता है वही चित्त से ही जानना है चित्त शुद्ध होने पर आत्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है वही उसका साक्षात्कार ज्ञान है आगे सगुण विद्यालम भी निर्गुण विद्यास्तुत प्ररोचनार्थम उच्यते निर्गुण विद्या ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर सर्व सर्वात्म का ब्रह्म हो जाता है अपने से भिन्न कुछ भी नहीं रहता है किसी की प्राप्ति की इच्छानी कुछ करने की इच्छा अत्यंत तृप्त होता है निरति से तृप्ति सगुण उपासना करने से कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होता है सगुण विद्या का फल सगुण विद्या फल है क्योंकि सगुण विद्या है वहाँ अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ द्वैत ज्ञान है ब्रह्म लोक की प्राप्ति करेगा सगुण विद्या से निष्काम हो तो सगुण विद्या होने के बाद ब्रह्म ज्ञान होगा यदि कामना है तो ब्रह्म लोग जाएगा और सब कुछ ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है ऐश्वर्य होने के कारण ऐसे सगुण ब्रह्म के उपासक के पास कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होता है जैसे कामना करें इसे फल प्राप्त होता है तो सगुण विद्या फलम सगुण विद्या की अपेक्षा निर्गुण विद्या उत्कृष्ट है सद्य मुक्ति होती है सगुण विद्या में ऐश्वर्य तो प्राप्त होगा ब्रह्म लोग जाएगा सद्य मुक्ति नहीं है उसके अपशान निर्गुण विद्या ज्ञान होते वो देखता है कि हम मुक्त नित्य मुक्त हूँ नित्य मुक्त हूँ देखता है वो मुक्ति, निर्गुण विद्या का फल के अंतर्भूत है सगुण विद्या फल जितने कुछ ऐश्वर्य ब्रह्म लोक आदि जो सब कुछ ब्रह्म के अंतर्गत है निरत से आनंद तक ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्मलोक में जो आनंद है वो भी निरत से नहीं है लौकिक आनंद के अच्छा उत्कृष्टता है किन्तु शुद्ध ब्रह्म परिपूर्ण आनंद का भी अंश है ब्रह्म लोक आनंद जितने लौकिक आनंद है जितने आनंद है ब्रह्म ज्ञान नित्य ब्रह्मरूप पर आनंद रूप ब्रह्म से भिन्न ये सब आनंद आभाष है वास्तव नहीं है तो भी सगुण विद्या फल भी निर्गुण विद्या फल के अंतर्गत होने से अभी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है उसका फल कहते समय सगुण विद्या फल भी कहते हैं वो फल इसको भी प्राप्त है इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए प्ररोचना के लिए इसके फल कहन से रुचि होगी उसके लिए प्रयत्न करेंगे बहुत विचार नहीं करने से कहीं थोड़े ऐश्वर्य कहीं सिद्धि मिलती है तो उधर प्रवृत्ति हो जाती है वो अज्ञान के कारण सिद्धि चमत्कार मिलेगा सुनने पर सोते क्या ब्रह्म से क्या मिलेगा वो अच्छा है कोई सिद्धि चमत्कार हो जाए तो अच्छा है ब्रह्म ज्ञान उनसे क्या मिलेगा कहते ब्रह्म ज्ञान से मुख्य मुख्य हो तो क्या हो गया क्योंकि मुख्य की इच्छा नहीं इच्छा थे कुछ चमत्कार दिखना दिखाना जिसको चमत्कार दिखाने की इच्छा वो कह मुख्य हो गया क्या हो गया क्या ब्रह्म विद्या ब्रह्मगण ब्रह्मगण से क्या होगा ऐसे होता है तो उधर वासना है और जब अत्यंत वीरत होता है तो उसके सामने ये ब्रह्म को चमत्कार कुछ नहीं चमत्कार तो इसे जादू दिखाने वाले रास्ता है बैठकर मांगते हैं बैठकर चमत्कार दिखा कर लोगों से रुपया नहीं लेते तो ये चमत्कार आदि बहुत निकिष्ट है तंत्र मंत्र समाशन आदि साधना करके कुछ करना पिछा साधना करते मन की बात बता देंगे उनके पास कोई साधना नहीं है ये तंत्र साधना कुछ करते कर्ण पिशाज साधना है तो आप, आप पहुंचो आपके मन की बात आपके घर के विषय में आपके परिवार आपके अपने क्या क्या क्या सोचते हो, सब सो बता देंगे इतने मात्र से बहुत लोग उसे सोते बड़े ये महासिद्ध है तो ये तो सिद्ध आदि निकृष्ट है निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल और सबसे श्रेष्ठ है उसके साथ किसकी तुलना नहीं तो उसको कहने के लिए सगुण ब्रह्म विद्या फल को कहते हैं निर्गुण विद्या होने पर ऐसे फल उसको प्राप्त होता है प्ररोचनाथम उच्यते यम यंग यंगोक यं यं मन सा संभाति विशुद्धसत्व कामयत यांश कामान तंत लोक जयते तांस्य कामान तस्मात्म्ञर्चयदूति काम यंग योकम मनसा संविभा जिस लोक पितृ आदि लोक मन से विचार करता संकल्प करता है अब स्वयं देखना चाहता है अथवा तो मेरे भक्त तो किसके लिए इसको भी दिख जाए विशुद्ध सत्व विशुद्धम सत्वज जिसका सत्व अंतकोण शुद्ध हो गया मल निवृत्त हो गया अंतकण से या काम कामयते काम्यंते काम कामना के विषय भोग्य पीछा करता अपने प्राप्त करना अथवा तो दूसरे को देने की दिलाना तम तम लोकम जयते तान शामान उसे लोग को जीत लेता है पितरादि लोग को प्राप्त करना चाहते उनको भी प्राप्त कर लेता है जीत लेता है और तहस्य कामान जयते जिस काम्य वस्तु की इच्छा करता है उसको भी प्राप्त कर लेता है ये उसके सामर्थ्य है तस्माद आत्मज्ञम हर चेत भूतिका मोम जो भूत ऐश्वर्य चाहता है आत्मज्ञानी की पूजा करे अर्चना करे करें भूति चाहने वाले ऐश्वर्य चाहने वाले क्योंकि ज्ञानी सत्य संकल्पे जो चाहता है वो प्राप्त करा लेगा ऐसे उसकी पूजा करे पाद प्रक्षाणन सेवा नमस्कार आदि करके पूजा करे भाष्य में ये मुक्त सर्वात्मा आत्म प्रतिपन्न तवात्म सर्ववाप्तिलक्षण फलम आह उक्त लक्षणम आत्मान जो लक्षण कहा ब्रह्म है अनु सूक्ष्म आत्मा है सर्वात्मान सबका आत्मा है सब स्वरूप है सर्वात्म के उसे भिन्न कुछ भी नहीं उसको जान लेता है साक्षात्कार कर लेता है के न रूपे अहम् अस्मि अहम् अस्मि इस प्रकार आत्मत्व ने कहा नहीं कि असु आत्मा वह आत्मा ऐसा नहीं जैसे वह अहम घट घटत्व न अयम घटक हटक नहीं ज्ञान हुआ ऐसे दूसरे को दिखाए रही कहेगा अयम आत्मा ऐसा नहीं अयम अहम आत्मा आत्म तो है ना आत्म स्वस्वरूपेण आत्म तो कहता है स्वस्वरूपेण अहम इस प्रकार वस्तु तोमें कोई प्रकार नहीं है अहम अस्मी निष्प्रकार का ज्ञान है संसर्ग अनुभव का ही ज्ञान किसी के साथ कोई संबंध है नहीं कोई विशेष विशेषण धर्म कुछ नहीं शुद्ध अहम निर्विकल ज्ञान साक्षात्कार कर लेता है तस्वर्वात्मे वो तो सर्वात्मक है सब कुछ प्राप्त हो गया कुछ अप्राप्त नहीं रहा इसे जो सगुण प्राप्त है सर्ववाप्ति लक्षण सर्वस्य सर्वस्यवाप्ती सर्वस्य प्राप्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है ये फल कहते हैं श्रुति कहती है यंग्य लोकम मनुषासम विभाव लोकम पितादि लक्षण पितृलोक देवलोक जिसको चाहता है मनसा मन से संकल्प करता है समविभाति का संकल्प ये कैसे संकल्प करता है मह्यम अन्यस्मी वा भवेदि पितादि लोक मुझे दिखे प्राप्त हो जाए अथवा अन्यस्मी अन्य को प्राप्त हो जाए अपने सेवा करने वाले पूजा करने वाले उसको भी को प्राप्त हो जाए जैसे इच्छा करता है वो प्राप्त ऐसे हो जाता है विशुद्ध सत्व विशुद्धम सत्व में से सत्व गुण शुद्ध हो जाता है सब क्लेश समाप्त हो जाता है क्षीण क्षीण क्लेश विशुद्ध सत्व जिसका राग द्वेषादी क्लेश क्षीण हो गया शुद्ध हो गया ऐसी आत्मवित आत्मज्ञानी निर्मलांतकर्ण उसका अभिप्राय है निर्मलम अंतकरण यश जिसका अंतकरण मलित तो हो गया शुद्ध हो गया यह काम आंस कामान जिस काम्य वस्तु की कामना करता है प्रार्थयते भोगान काम्यन्ति काम्य काम भोग्या भोग भो इच्छा करता है तो तम तम लोकम जेती कामान उसी लोक जिस लोग इच्छा करता है पितृदि लोग उसको प्राप्त कर लेता है और अपनी जिस जिसको प्राप्त कराना चाहते उसको प्राप्त करा देता है तान से कामान संकल्पितान भोगान संकल्पित भोग भी प्राप्त कर लेता है जब अज्ञान अंतकन अशुद्ध है बहुत इच्छा करता है कुछ होता नहीं मिलता नहीं तो भी छोड़ता नहीं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए बहुत कल्पना करता बहुत चिंतन करता है जितने जितने कल्पना करता है इतने इतने, है इतने इतने अंतकरण में शक्ति कम है इतने इतने राग द्वेश मल है जितने मल है इतने वासना इच्छा है जो शुद्ध होता इच्छा कम होता है इच्छा कम होते तो अंतकोण शुद्ध होता है भिन्न व्यर्थ संकल्प करते करते कुछ मिलता नहीं ये विचार करके संकल्प को छोड़ना चाहिए जितने संकल्प करने पर वही विचार करे आज हमें कोई अम्क को चीज प्राप्त करना है सामान्य कोई चीज है जो सुलभ से प्राप्त है उसके लिए भी कभी नहीं मिलेगा दाल रोज मिल है आज हमको हमको मूग दाल खाना है हरहर दाल खाना है विचार करे विचार कर सुबह से प्रातः काल जप करे वही दाल मिल जाती है <laughs> कभी इच्छा नहीं तो मिल जाएगी कभी शाम पर नहीं मिलेगा इच्छा करे अमक मिल जाए नहीं पंद्रह दिन तक नहीं मिलेगा कोई महात्मा बोलता है ठंडी में उर्दाल बने तो अच्छा है इच्छा किया कहा तो भी नहीं मिला <laughs> किसको कहा <laughs> कोई महात्मा कहेंगे उर्दाल बने तो नहीं में नहीं बनता है <laughs> और, और इच्छा नहीं होने पर गर्मी शुरू होने पर फिर उग्रोदाल चलाएंगे <laughs> कभी इच्छा होने पर नहीं मिलता है नहीं में इच्छा हो तो मिलता है, है। जब ये छोटी चीज़ में सामान्य में कोई बड़ी चीज़ नहीं छोटे में भी इच्छा पर मिलेगा कोई जरूर नहीं अरे बहुत तो कल्पना सो सोचते रहते है, मिल जाए ये हो जाए ये हो जाए व्यर्थ है ये कहते दे बंध्य संकल्प इसे वंध्या का पुत्र बच्चा नहीं होता है इसे संकल्प के कुछ नहीं हुआ तो संकल्प क्या हो गया वंध्य वंध्य संकल्प इसको त्याग करना है व्यर्थ क्यों करना इतनी इच्छा इच्छा का सभी संकल्प को त्याग करे तो अंतकोण शुद्ध होता है तब अंतकरण में शक्ति आती है पूरा संकल्प का त्याग कर इच्छा का त्याग कर दे तब तो कभी मन में कुछ इच्छा हो जाए तो मिल जाएगा प्राप्त तो हो जाएगा नहीं बोलने पर भी प्राप्त तो हो जाएगा ऐसा अनुभव भी आता है कि ऐसे साधक अच्छा अनुभव करते मन में क्या सोता है ऐसा हो वो उस दिन ऐसे मिल जाता है कभी सोते हैं आज अमुख चीजें होता होगा अच्छा मन में ऐसे अप, अप, अपने आप कहीं तरंग जैसे आ गया ऐसे ही तरंग दे बाद में देखा वही ठीक है वो इच्छा करता है क्या उसके मन में ऐसे कुछ सुर हो जाता है हो जाता है ऐसे कभी जब इच्छा कम करे तो शक्ति बढ़ती है शक्ति का पानी है घड़ा में छेद करके पानी इधर दर बह जाएगा तो घड़ा भरेगा घड़े में पानी भरना चाहो छेद चार पाँच कर रखो और छेद नहीं है तो पानी थोड़े थोड़े बिंदु बिंदु गिरेगा एक बूंद बूंदू गिरेगा घड़ा भरेगा ना नहीं भर जाता है कहीं पानी गिरता है तो रखो शाम को रोको सुबह उठ घड़ा भर गया भर कर भर जाता है एक बिंदु बिंदु गिरता है तो ही भर जाता है इसी प्रकार शक्ति विभिन्न इससे संकल्प इच्छा भूत उगाने पर शक्ति का ह्रास होता है उसमें फिर शक्ति का भी इच्छा करने पर नहीं मिलता है इसलिए शक्ति के हास नहीं हो तो शक्ति रहती है ये करना है व्यर्थ संकल्प नहीं करना चाहिए तो ज्ञानी क्या होता है शुद्ध अंत हो गया निष्काम से कामना नहीं तब कभी मन में कुछ कामना हो जाए तो प्राप्त कर लेता है ज्ञानी बिल्कुल संकल्प त्याग करने पर ही ज्ञान होता है संकल्प त्याग करके शुद्ध हो गया यदि कभी मन में कभी आ गया तो हो जाएगा कामयान याश्य कामयान प्रार्थ है ते भोग तम तम लोक को प्राप्त कर लेता है तान से कामयान संकल्पिता भोगान प्राप्त कर लेता है तस्माद् विदुष सत्यं संकल्पवाद तभी सत्य संकल्प हुआ सत्य संकल्प ही ऐसी व्यर्थ संकल्प नहीं करे कभी संकल्प हो जाए तो अवश्य प्राप्त होगा वो सत्य संकल्प हो जो अनेक संकल्प करता है कुछ भी नहीं होता है फिर दूसरे दिन और कुछ संकल्प करता रहता है बहु संकल्प करता रहता है कुछ नहीं होता तो भी छोड़ता नहीं ये विचार करे छोड़ना चाहिए इतने संकल्प करे क्या लाभ है प्राप्त कुछ चाहता है कुछ नहीं होता है अन्य कुछ होता है व्यर्थ प्राप्त तो हो भी जाए तो क्या हो गया छोड़ दे आत्मज्ञम पूज जो भूति चाहता है आत्मज्ञ को आत्म न आत्मज्ञान है ना विशुद्ध अंत करण आत्मज्ञान सही जिसका अंतकोण शुद्ध पहले तो अंत शुद्ध होने पर ज्ञान होगा अज्ञान होने पर ब्रह्माकार वृत्ति प्रभाव होने पर अंतकरण में और कुछ थोड़ा कहीं सब समाप्त हो जाता है थोड़े स्थल से वासना की निवृति होती है सूक्ष्म रहती है संशय थोड़ी रहन रहती है रहता है शुद्ध ज्ञान हो गया तो आगे सब वासना भी समाप्त समाप्त है, है। अत्यंत शुद्ध हो जाता है ही अर्चय पूजेत अर्चय का तो पूज पूजे तो पूजा कैसे पाद प्रचालन सुसुसा नमस्कार आदि सेवा आदि सुसुसा में सेवा आ गया पाद प्रचालन सुसुसा नमस्कार किंतु आज्ञा पालन नहीं करना ऐसा है कोई कहता हम तो पूजा करेंगे गुरु की पूजा करते और गुरु कुछ कहते तो नहीं मानते ये नहीं पूजा करने का है जितने है पाद प्रचालन सुसुसा नमस्कार उसकी आज्ञा पालना आज्ञा ऐसा है जो नहीं कहने पर भी जो चाहते हो करना है और कहने पर तो अवश्य करना चाहिए और कहने के बाद भी टाल मुटल करना है वैसा नहीं तब तो वो ऐसे उसकी करे भूत ही काम विभूति मिच्छू जो विभूति चाहता है कुर से तो हम तो विभूति नहीं चाहते हम तो मोक्ष से चाहते हम पूजा नहीं करेंगे जो विभूति चाहते हुए पूजा करेंगे विभूत नहीं चाहते तो पूजा क्यों करेंगे भूति काम विभूति चाहने वाले इच्छा इच्छा करने वाले पूजा कर कह दिया फिर श्रुति देवी भगवती हो जानती है बहुत लोग ऐसे क्योंकि जब तालने का होता है ना तो कहते तो हम तो नहीं चाहते कोई लघु पढ़ता था पढ़ नहीं पाया बोला हमारे तो पढ़ाने की इच्छा नहीं हम क्यों पढ़ेंगे तो कितने निष्काम है अर्थात जो पढ़ते हैं और तो पढ़ाने के लिए हमारे पढ़ने पढ़ाने की इच्छा नहीं बड़े आकर के सीधा वन करेंगे हमारी पढ़ाने की इच्छा नहीं इसलिए क्यों पढ़े ही जो पढ़ते हैं किसी पढ़ाने के लिए वेदांत तो श्रवण करती किसी दूसरे को सुनाने के लिए पढ़ना पढ़ाने के लिए नहीं किंतु उसको तो देखा नहीं है अंगूर खटे कह देते हैं स्वयं नहीं पढ़ पाए कहते हमारे पढ़ाने की इच्छा नहीं इसी प्रकार कोई कहेंगे हमारे हम तो विभूत नहीं चाहते इसलिए पूजा नहीं करते इसलिए क्यों आज्ञा प्रणा करेंगे उसके श्रुति आगे कहती है थोड़ा आगे पीछे देखो तो ठीक इतने सोच करें निश्चय नहीं करो सवेदत्त परम ब्रह्मधामम यमित भातिशुभ्र उपास ये ह्य काकामस्ते शुक्रमेतदर्तंति धीरा आत्मज्ञानी क्या है पूज्य क्यों हे सवेद परम धाम सवेद जानता है जो परम ब्रह्म है एक परम ब्रह्म ये धाम है सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान है ब्रह्म य विश्व शुभ्रम नितम भातिशुभ्रम ब्रह्म रूप धाम है ब्रह्म रूप धाम जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड स्थित है भातिशुभ्रम भान होता है शुद्ध सारा ब्रह्मांड जिसमें स्थित है ये ब्रह्म को जानता है जानता कैसे अहम अस्मी ऐसे साक्षात्कार के वो ब्रह्म रूप ही है सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान पर ब्रह्मरूप है उपासते पुरुषम ये हकामांस ये अकाम पु उपासते उपास निष्काम होकर जो उपासना करते जो भूतिका में पूजा करता कह दिया जो भूतिका में नहीं वो मोक्ष चाहेंगे हाँ वो कहेंगे नहीं मोक्ष नहीं चाहते इधर आए तो कहें मोक्ष नहीं चाहते उधर कहते विभूत नहीं चाहे विभूति नहीं चाहते तो ऐश्वर्य नहीं चाहते तो वही मोमोक्ष हुए ऐश्वर्य नहीं चाहता मुमोक्ष हुए तो जो उपास्य पुरुषम ये अकामा जे निष्काम होकर के पुरुष ऐसे परब्रह्म से, से अभिन्न ज्ञानी की उपासना करते हैं तेत सुक धीरा एत सुक्रम अति वर्तनती ओ धीरे ये विभूति भी नहीं चाहते हैं ऐश्वर्य नहीं चाहते केवल परमात्मा अकाम होकर परमात्मा को चाहते और कुछ नहीं चाहते ते धीरा एत सुक्रम अतिवर्तंती शुक्र नृविजय शुक्र होता है उसको अतिक्रम करते फिर वीर्य रूप से होकर के गर्भ में प्रविष्ट होकर के माता में गर, गर्भ में रह करके फिर जन्म आदि की प्राप्ति नहीं करते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं यदि जो अब स्वर्ग आदि ब्रह्म आगे जाएगा फिर नीचे आएगा तो धान आदि के अंदर रहेगा फिर पुरुष खाद्य खाएगा उसके अंदर जाएगा वीर रूप से फिर ये गर्भ में जाएगा माता गर्भ में योनि में प्रविष्ट होकर फिर उसमें निकलेगा गर्भ गर्भग्र जन्म लेगा ये सब का निराकरण कर देते ते धीरा एत शुक्रम अति ये सुक्र के साथ संबंध नहीं अर्थात जन्म नहीं मुक्त हो जाते हैं तत पूजार पूजा पुझा के लिए योग्य है ज्ञानी पूजा के लिए योग्य पूज्य है यहाँ सवेद एक तत्त वेद का थी ये तथ यथोत लक्षण जिसे ब्रह्म को कहा सूक्ष्म है अणुरणिया अब इंद्रियादि का विषय नहीं म चेत अदित में ऐसे ब्रह्म को परमं धाम परमं का उत्कृष्ट धाम ये सबका आश्रय धाम केवल ब्रह्मांड का सर्व कामान आश्रय सारे काम्य भोग ब्रह्मांड जितने सब का आश्रय है हास पदम प्रतिष्ठाया सबकी प्रतिष्ठा अधिष्ठान है यत्र यश्व निहितं भाति विश्व ये सबका धामे सारे काम काश्रय यत्र यहा का तो यस्मिन ब्रह्मणि धामनि ये धाम ब्रह्म है जिसमें सर्व सारे जगत शुभ्रम भाति विश्व का तो सर्व समस्त जगत निहित स्थितपन निहित समर्पित जिस ब्रह्म में सारे जगत समर्पित आश्रित होकर के भातिशुभ्रम य ज्योतिष भातिशुभ सारे जगत नीतम जो स्वयं शुभ्र प्रकाशमान ब्रह्म जगतत भान आशित है ये न ज्योतिषा भातिश्रम स्वयं प्रकाश ब्रह्म शुद्धवान होता है तमप्यव आत्मज्ञ पुरुषम ऐसा ज्ञानी तत्स्वरूप है ऐसे जो आत्मज्ञानी है जिसको सभेद जो जानता है पर ब्रह्म को अहमअस्मी ब्रह्म इसी प्रकार आत्मज्ञानी को आत्म एवं आत्मज्ञम इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है अहम अस्म ब्रह्म सारे सब कामना का जगत का काश्रय ब्रह्म में हूँ ऐसा जो जानता है पुरुष तम ये अकामा तम वे ये पुरुष अकामा उपास अकामा का विभूति तृष्णा वर्जिता विभूति तृष्णा वाले के लिए तो पहले बता दिया जो विभूत नहीं चाहते उनके लिए विभूति रूप तृष्णा से रहित है कुछ इच्छा नहीं तो वही मुमुक्ष है मुमुक्ष वसंत हो विभूति तृष्णा नहीं तो मुमुक्ष है और यदि कुछ चमत्कार आदि महत्व की इच्छा है तो मुमुक्षुत्व नहीं है तो मोक्ष की इच्छा है तो चमत्कार की इच्छा करना है विभूति की इच्छा करना कुछ नहीं कुछ इच्छा मन में आता है तो उसको छोड़ना है इच्छा कभी आ जाती है तरंग जैसे अनाधिकल से वासना है कभी कुछ महत्व देखने पर हमको मिल जाए हमें हो जाए ये जो तरंग है छोटी छोटी उसको हटाना है तृष्णा ही तृष्णा वर्जित तो, मुमुक्ष मुमुक्ष मोक्ष की मोक्ष में भूयाति दृढ़ ऐसा तो ऐसा जो उपासना करते हैं उपासते कैसे उपासना करते परमेव से बंत परमात्मा की जैसे परमेव ब्रह्मव परम परमात्मा की जैसे उपासना करते ऐसे ज्ञानी की उपासना बिल्कुल हो ईश्वर गुरुरा आत्मेति मूर्ति भेद विभाग ने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ष्णु बोलते तो गुरुर्ब्रह्म गुरु विष्णु उसमें भी तस्मय कोई कोई कहते गुरु वे नम गुरु वे नहीं तस्मय श्री गुर नम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देव महेश्वर आगे हाँ गुरु हो साक्षात को कोई कहे गुरुर् सब में गुरुर् गुरुर आया तो वहाँ भी कहे गुरुर् साक्षात पढ़ने वाले भी कोई कोई बोल देते क्या करना चाहिए गुरु हो विसर्ग गुरुर् नहीं बोलना जो गुरुर् बोलते हैं कोई कोई बोलते गुरुर साक्षात क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु में रेफ आ गया पूछ गुरुर् सौ में है ना तो साक्षात के आगे भी कहेंगे गुरुर साक्षात ऐसा नहीं क्या कहना चाहिए गुरु हो साक्षात परमेश्वर है तो रेप हो विसर्ग हो जाता है फिर विसर्जन से को बात सरी है गुरु हो साक्षात विसर्ग रहेगा गुरुर् रेफ नहीं बोलना गुरु ये बोलते हैं इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए ब्रह्म पर ब्रह्म उससे परमे वशे बनते ऐसे जो उपासना करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं फिर जन्म को प्राप्त नहीं करते उसको कहते तेज शुक्रम ए तथा अतिवर्तन थे शुक्रम निर्वीजम बीज है यदैत प्रसिद्धम जिससे गर्भ होता है शरीर उत्पादन कारणम उस शरीर का उत्पादन कारण होता है उसके अंदर जा करके शरीर बनता है सुख से भूत रह करके फिर शरीर बनता है ते अतिवर्तंती का अतिगछनती उसको अतिक्रम कर लेते अर्थात फिर उस भाव को प्राप्त नहीं करते धीरा का धीमंत तो। यही धीर विवेक बुद्धिमान वही है वही बुद्धिमान है मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद ऐसे प्राप्त करे ज्ञान जिसे आगे फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं करे वही बुद्धिमत्ता है यदि इतना नहीं कर पाए अपने बुद्धि में अहंकार करके मर गया फिर कीड़े मकोड़े कहाँ नर्क का स्वर्ग कहाँ गया ये क्या बुद्धिमता है अनादिकार से तो एक चल रहा है वही करने से क्या बुद्धिमता जब तक तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक तो तो अपने में कुछ अहंकार नहीं करना है कुछ प्राप्त नहीं चाहिए कुछ नहीं है कुछ हुआ नहीं ज्ञान नहीं हो तो क्या बुद्धिमता है जो साक्षात्कार हो जाए तो वही धीमत धीर वही है। तब संतोष तब शांति से बैठना चाहिए नहीं तो उसी के लिए ही प्रयत्न करना है और संसार सांसारिक वस्तु के लिए नहीं न पुनर्वोनि योनि प्रसरपंथी प्रसरपंथी फिर योनि को प्राप्त नहीं करते श्री प्रगति अर्थ के फिर योनि को प्राप्त नहीं करता था तथा जन्म को प्राप्त नहीं करता तो जन्म वरण से मुक्त हो जाते हैं न पुनः क्वचित रतिम करोती श्रुति में आया इसे न पुनः क्वचित रतिंग करोती रति कंता कर रति, रति को प्राप्त नहीं करता है गर्भ में नहीं आता है ये श्रुति फिर जन्म को प्राप्त नहीं करता है आगे राज द्वेष जन्म ही नहीं तो आगे कुछ मुक्त हो जाता है अतः स्तम पूजे दी तभी प्रा इसलिए ज्ञानी की पूजा करें जो निष्काम भी वो पूजा करे जो सकाम भी पूजा करें पहले सकाम के लिए कह दिया जो निष्काम हो वो पूजा करें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसलिए यह ज्ञानी सूजा है सब पूज्य है और ये निष्काम होकर के पूजा करते तो ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिए मुमुक्ष को क्या करना चाहिए मुमुक्ष काम त्याग एवं प्रधानमं साधन ये तेता दर्शे यही देखना है मुमुक्ष को मोक्ष की इच्छा है मन में कुछ कामना इच्छा है इसका त्याग ही बड़ा साधन है वेदांत श्रवण करते करते मन में क्या वासना है विचार करके देखे उसको छोड़ना है विचार करके हटाए पहले अनुसरण करें क्या कामना है फिर विचार करें काम्य वस्तु को प्राप्त करना है या साक्षात्कार को प्राप्त करना है साक्षात्कार प्राप्त करने की इच्छा है तो कामना रहने से साक्षात्कार हो जाएगा तो साक्षात्कार करने की चाहे तो कामना को बढ़ाए या घटाए समाप्त करे निर्मूल करे विचार करे कि मुझे क्या चाहिए इस जन्म में मुझे साक्षात्कार करना मोक्ष प्राप्त करना ये ये कामना विषय प्राप्त करना विषय प्राप्त करने पर सब जो चाहो विषय सब मिल जाए तो साथ में रहेगा कितने दिन सब मर जाए वो रहे तो ये खत्म स्वयं खत्म हो गया कोई बहुत इकट्ठी करते खत्म गया पूरे पूरा आयु भी नहीं होता है कभी चल जाना होता है असब हो जाए मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो फिर आगे फिर महात्मा बन जाना पड़ेगा कोई जरूर नहीं कोई सोचते हैं कि अगले जन्म में करेंगे बार बार इससे नहीं मिल जाता है महात्मा बनना महात्मा बनकर के नमस्त आए पूजा के साथ भोजन रोजन मिल जाए बैठी बैठी करेगी ऐसे हमेशा इसे नहीं मिलता है जितने भोजन ग्रहण करते अन्न ग्रहण करते परन्न भोजन करते इतने ऋणी बनते हैं और ऋणा को मोचन करने के लिए फिर आगे बनना पड़ता है गृहस्थ भक्त सेठ बनना पड़ेगा फिर साधुओं के पर पकड़ करके उनको दान करो प्रणाम करो तभी ऋणा मोचन होता है जिनसे पूजा ग्रहण करते फिर उनकी पूजा करनी पड़ेगी अभी जो साधु है वो बन जाएंगे सेठ जो सेठ अभी सेवा करते वो बन जाएंगे साधु वो जितने पूजा करते हैं ना इतने पूजा ग्रहण करने वाले फिर उनकी उनके पैर पकड़ेंगे तब ऋणा मोचन होता है यही चलता रहता है यही चलता है इसलिए जितने अन्न ग्रहण करते परन्न सेवन करते इतने ऋण बनते हैं ऋण मोचन के लिए पर ब्रह्म साक्षात्कार करना ही चाहिए नहीं तो फिर स्वयं ऋण मोचन करने के लिए ऐसे ही जन्म प्राप्त करेंगे वो भी कोई जरूरी नहीं कि, कि शीघ्र ही मनुष्य सेठ बन जाएगा कोई को तो खुश होता है अच्छा है सेठ बन जाएगा तो <laughs> <laughs> सेठ कोई जल्दी बन जाना इतने सरल इतने पुण्य करते हो तो कुछ हो तो नहीं तो कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा कोई से, सेवा तो करना है ऋण करने के लिए कोई कुत्ता बन करके कोई खचर बन करके घोड़े बन करके ऐसी सेवा करते हैं नहीं है ही कोई कुछ पशु बन कर उसके वाहन बन गया कोई कुछ नौकर बन जाएगा पत्थर ढोएगा खचर बन करके क्या क्या के? सेवा करें बहुत प्रकार इसलिए क्या बनना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है वो कामना का त्याग मुख्यों कामत्याग प्रधान बड़ा साधना युष्क्रुति कहती कामान्य मन्यमानः स काम यहाँ कामते मनम स काम भर्जा त्र तक काम से कृतात्मनस्तुस प्रवियती काम यमयते सामम भर्जा कृतात्मस्तु पर्याप्त काम से सर्वे काम यह प्रबिलिय जो कामान कामेते कामान, कामान का तो काम्यंती काम कामना का विषय कामना का विषय कामान का मन्यमान मन मनन करता बिसर् करता सोचता है उसके गुणों का चिंतन करता है बहुत अच्छा है कितने अच्छा है वो मिल जाए तो कितने धन्य हो जाऊँ कौन मिल जाएगा कामान काम थे मन्यमान हन्यमान का माना मानता हुआ उसका गुण चिंतन करता हुआ कामना जिस वस्तु की अच्छी होती है यदि वासना ज़्यादा है तो बड़ा प्रिय बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा है गुण चिंतन करता रहता है इसको कहते शोभनाध्यास संकल्प सम्य कल्पना बहुत अच्छा बहुत अच्छा उसके गुण चिंतन करते करते जो काम्य की इच्छा करता है सत्र तत्र काम भी काम से काम्य विषय से पुण्य पाप पाप पार कर्म करता है उसके अनुसार कामना को काम्य वस्तु प्राप्त करता है उसके साथ तत्र तत्र जायते वहाँ ऐसे भोग करने के लिए जन्म लेता है ऐसे कर्म करेगा तो इच्छा करता है फिर कर्म करता है कर्म के अनुसार उसके प्राप्त करता है जो ज्ञानी है पर्याप्त काम से कृतात्मुस पर्याप्त काम ऐसी उस काम में सब प्राप्त हो गया परितापता सब मिलेगा और कुछ बाकी नहीं हैत्मा न कृत आत्मा ये न आत्मा का साक्षात्कार तो कर लिया ज्ञानी सर्वे कामा यही व प्रबिलियंती व सर्वे कामा ही ही। काम प्रबिलियंती सब काम समाप्त हो जाते है आगे फिर जन्म का प्रसंग नहीं काम त्याग प्रधान साधन कामान यो दृष्टा दृष्टि विषयान काम यते दृष्ट अदृष्ट विषयान कुछ दृष्ट है प्रत्यक्ष कुछ अदृष्ट है स्वर्ग आदि अदृष्ट है दृष्ट इस्लोक में विषय की इच्छा करता है काम यते मना तदगुणश चिंतयान उसके चिंतन करता है प्रार्थना करता है इच्छा करता है सत्य ही काम भी जायते काम भी काम भी है चांदस प्रयोग ही होना चाहिए तो काम भी वैदिक प्रयोग है काम अभी क्या था काम धर्मा धर्म प्रवृत्ति हेतु तो भीर धर्माधर्म प्रवृत्ति का हेतु ये काम इच्छा कर निश्चय आगे प्रवृत्ति होती है कोई तो काम धर्म करता है प्राप्ति के लिए कोई निषिध उल्लंघन करके अलधर्म करता है वस्तु प्राप्ति के लिए विषय इच्छा बहुत इच्छा करते तो कहीं चोरी भी करते थे प्रवृति हेतु तो भीर विषय इच्छा रूपे सहज आए विषय इच्छा के साथ जन्म लेता है फिर इच्छा से जन्म होने से इच्छा के अनुसार कर्म करेगा तत्तत्र यषय प्राप्ति निमित्त काम कर्मसु पुरुष नियोजयती तत् तत्र तेजु तेजु विशेषु तेर कामेरि कामे व्यसित हो विषय प्राप्ति निमित्त प्रति काम इच्छा है वो काम क्या करेंगे इच्छा कर्म सु पुरुष इच्छा होने से कर्म में पुरुष को लगाएंगे करो कर्म करो प्राप्त करो जो जिस वस्तु की इच्छा करता है अधिक वही इच्छा उसको उसमें लगाते है लगाती है लगा तत्र तत्र उसी विषय में तेसु तेसु विषय सु विषय के पास विषय में जन्म लेता कैसे ते ही कामेर व कामेरे तो जाए थे इच्छा से बेस्टित तो होकर घेरा हुआ होकर वहीं जन्म लेगा इच्छा के साथ इसलिए कोई सुर से ही बहुत इच्छा करता तो है विषय इच्छा करता है फिर उसके लिए प्रभुत्व तो होता है जब इच्छा बहुत करता है तो इसी जन्म में तो सब प्राप्त नहीं हो सकता है जितना अदृष्ट इतने प्राप्त करेगा ये इच्छा बनी रहेगी आगे फिर इच्छा के साथ जन्म लेगा फिर इच्छा के अनुसार काम करेगा कर्म करेगा खाली इच्छा करने मात्र सी नहीं मिलता है इच्छा के बाद भी कर्म होना चाहिए अभी कर्म नहीं तो आगे फिर कर्म करेगा तो इच्छा के व्यस्त होकर होगा फिर कर्म करेगा इच्छा को समाप्त कर दे तो कहीं आगे जन्म हो तो इच्छा रहित तो होकर जन्म हो कर, तो सुर से विरक्त तो होकर के जो वेदांत तो साधन करते हैं इच्छा को त्याग करके यदि अभी किसी कारण से बंध प्रतिबंधक होकर ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाए तो आगे और जरूर हो जाएगा किंतु तो साधन में तत्पर होकर लगने पर और निश्चय कर लेके अगले जन्म करेंगे तो अगले जन्म क्या बनेगा पता नहीं विषय इच्छा से बेस्टित तो कर जाएगा किन्तु यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञान आया तो पर्याप्त काम परमार्थ तत्व विज्ञान से पर्याप्त काम हो गया आत्म काम तु तो आत्म काम आत्मा ही काम है और कुछ है नहीं पर्याप्त काम का अर्थ कहते परी समत आपता काम है ऐसे सब उसको प्राप्त हो गया किन्तु आत्मा क्योंकि आत्मा सलो कुछ नहीं आत्म काम अकेले आत्मा ही चाहता आत्मा प्राप्त हो गया साक्षात्कार हो गया सब प्राप्त हो गई परी तमतत सबर आपता प्राप्त है काम सब प्राप्त हो पर्याप्त काम से कृत आत्म नृत आत्म आत्मा साक्षात्कार कर दिया अविद्यालक्षणाध अपर रूपाध अपनीय स्वयं पर कृत कृतात्मा यृत आत्मा से आत्मा कर लिया क्या कर लिया पहले अज्ञान में था अविद्यालक्षणाद अविद्या अविद्या का स्वरूप था उसे हटाया अपर रूप अपर रूप है उपाधिगत है तात्व नहीं उसे हटा करके उपाधि को छोड़ करके कामना को छोड़ करके अलग हो कर के स्वयं परिण्र जो अपना स्वरूप है वास्तव स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप है तदरूपेण आत्मा को जिसने कर लिया तदरूप करने का कैसे हो जाएगा विद्या या आत्मज्ञान अज्ञान के कारण अपने को निकृष्ट मान करके परिचिन्न मान करके जीव मान करके संसारी मान करके सुखी दुखी होकर के रहता है जो विद्या ज्ञान हो जाता है अपने यह परिचन्न रूप को छोड़ करके पर ब्रह्म रूप से ही कर लिया कर लिया करता अविद्या के निवृत्ति हो गई अविद्यावृत्ति मात्र ही अपने को परब्रह्म रूप कर लेना सर्व ये अज्ञान परिचय हटि गया वो कृता आत्मा हो गया कृता आत्मा न साक्षात्कार होने से यह कहा तिषते शरीर शरीर रहते ही सर्वे काम प्रबिल धर्म आधरण प्रभृति के हेतु ही काम धर्म अथवा अधर्म प्रभृति के का कारण ये इच्छा काम प्रबिल नष्ट हो जाते हैं विलय उपयानी बिलय का नष्ट हो जाते हैं नश्यती अर्थ नश्यति नश्यति का कर्ता क्या है कामा तत्त जन्म हेतु विनाशात न जायती अभिप्राय जन्म का हेतु नहीं वन से कामना समाप्त तो हो गया आगे फिर जन्म को प्राप्त तो नहीं करते मुक्त तो हो जानते हैं परमाथ तत्व विज्ञान आदिति विशेषु यथास्थित दोष विषय में दोष है कामना होने से दोष नहीं दिखता है गुण ही दिखता है और जब शुद्ध होता अंत यथावस्थित दोष दर्शन विषय में दोष है जैसे है दोष दर्शन होने से पर्याप्त काम क्षीण राग राग क्षीण हो जाता है विरुद्ध लक्षण या आत् आत्म काम आत्मा सब प्राप्त कर लिया मतलब राग समाप्त हो गया काम्य वस्तु की प्राप्ति करके समाप्त नहीं होता है काम क्षीण हो गया राघ विरुद्ध लक्षणा से कहते क्षीण सब कामना समाप्त हो गया आत्म काम से आत्मभूष अशीकृत चित्त विषय कामना निवृत्ता एवं बनती त्यर्थ आत्मज्ञान होने से सारे काम्य वस्तु प्राप्त हो गए आत्मज्ञान होने के बाद अरे काम्य वस्तु कुछ बाकी रहा नहीं है जिसकी इच्छा करें जो प्राप्त करना है प्राप्त हो गए क्या अर्थ विषय की प्राप्ति हो जाए नहीं राग क्षीण हो जाता है क्षीण राग ये विरुद्ध लक्षणा से कहते ज्ञान हो गया तो सब कुछ मिल गया सब मिल गया क्या राजा बन जाएगा सम्राट बन जाएगा धन करोड़ रुपया उसके पास आ जाएगा कुछ नहीं ये विषय की इच्छा समाप्त जिस प्रकार जिसके पास करोड़ करोड़ रुपया है सम्राट बन गया उसकी इच्छा नहीं समाप्त है फिर भी और अधिक इच्छा करेगा एक देश प्राप्त होगा तो दूसरा देश प्राप्त हो प्राप्त करना है इधर ये भूमि में पृथ्वी को प्राप्त किया है तो स्वर्ग को जीतना है ये इच्छा समाप्त नहीं होती किंतु ज्ञान हो गया तो क्षीण राग राग समाप्त हो गया विरुद्ध लक्षण से पर्याप्त काम करता था राग समाप्त हो गए आत्म काम होने पर आत्म सया है वो वसी करते चित्त से आत्म भौतिक इच्छा जिज्ञासा से चित्त को वसी किया तो है तो विषय से काम निवृत्त हो जाते हैं विषय काम निवृत्त है काम समाप्त हो जाते हैं वही पर्याप्त काम सामर्थ्याद अवगम्यते स्वेतु विनाशा पुनः काम न जायते हेतुअज्ञान समाप्त हो गया आगे फिर कामना की उत्पत्ति नहीं होती स्वेतु विनाशा पूरे आगे कारण नहीं रहा न जायते जाता नाम ज्ञान विना पिछय संभवाद और जाता नाम सामर्थ्य सामर्थ्य दी हाँ वो कभी कुछ कत, काम कामना है वो तो समाप्त तो हो जाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं जाता न ज्ञान बिना भी क्षय संभुवाद आगे कामना है ही नहीं और जब तक तो शरीर कुछ जाता है वो सब समाप्त तो हो जाता है कामना है ही नहीं आगे जन्म नहीं होता है ओम भद्रं कर्णे भी सुनया म